तो मूल मूल क्या है ना। तो क्या है है तो वासना वासना ना और कर्म बाद में होता है जिनके जिनके तो वासनाओं के रहता है क्या तो मतलब तो देश वासनाएं हैं उसी के अनुसार व्यक्ति कर्मों में होती है पूर्व की वासनाओं के अनुसार धर्मा कर्म करते हैं व्यक्ति और धर्माधरो के अनुसार क्या होता है कि उसको संसार होता है है है है का एक संसार न अंत न रूपम अस्त तथा उपलब्धते न अंत आदि इला अस्ते अस्त तथा न उपलभ्य अस्ते अस्ते अस्त तथा न उपलभ्य है अस्त तथाईप न उपलभ्य से अस्त कर्थ है ये अस् संसार वृक्ष वृक्ष का तथा तथा तथा है ना तो ऐसा करेंगे यथा फूर, यथा पूर्व पूर्व वर्णितम इस संसार रूप का जैसा पूर्व में वर्णन किया है तथा वैसा ही उपलब्ध है यहाँ उपलब्ध नहीं होता है तथा के कारण यथा लाना पड़ेगा ना कि जैसा कू में वर्णन किया है वैसा उपलब्ध नहीं होता है उपलब्ध नहीं होता है विचार करने का विचार करके वैसा कुछ नहीं है अब ये इस संसार रूप वृक्ष का जैसा पूर्णीय वर्णन किया गया है वैसा विचार करने का रूख उपलब्ध नहीं होता है अब वैसा अब रूख उपलब्ध नहीं होता है सब विचार करने पर न अंतह अंतह ना इस संसार रूप वृक्ष का अंत नहीं है अंत का समाप्ति संसार रूप वृक्ष की समाप्त अंत नहीं है क्या आदि ना और इसका आदि नहीं है आदि नहीं है क्या सम्रा और संप्रतिष्ठा कांत और आदि आ गया, और सम्प्रतिष्ठा का क्या हो जाएगा मध्य क्या सम्प्रतिष्ठाना और इसकी मध्य नहीं है आगे देखेंगे सुदृढ़ मूल में अत्यंत दृढ़ मूल वाले अत्यंत दृढ़ मूल क्या इसकी वस्ना ना? है ना राघव द्वेश की वासनाए राघव के संस्कार संस्कार बहुत दृढ़ आदि करना कुछ ऐसा हो जाता है उसके है ना संस्कार इंद्रांसनों की संस्कार के अनुसार संस्कार उसके ऊपर पड़ जाते हैं तो सुद्रूलम का है ना सुवम अत्यंत दृढ़ मूल वाले अत्यंत दृढ़ मूल क्या ये उसके संस्कार अत्यंत दृढ़ मूल वाले है एनम अस्व इसलिए भारत सरकार ने किया है वो इस से नहीं होना जो पुत्र पुत्र नौकरी सुना वित्त सुना है ना इन एसनाओं से नहीं होना ही असंभ होना है तो ये कहते हैं मतलब असंघ को तो ये असंघ शस्त्र का ऐसा होना चाहिए अत्यंत दृढ़ मूल वाले इस संसार वृक्ष को दृढ़ असंघ शस्त्र से छेदन करके धार वाले असंघ शस्त्र से छेदन करके इसका संबंध चतुर्थ श्लोक के पास है लग जाएगा फिर एक बार देखेंगे अंत तथा उपलब्ध थे इस संसार वृक्ष का जैसा पूर्व वर्णन किया है वैसा रूप उपलब्ध नहीं होता है इसका इस नहीं है आदि नहीं है और मध्य नहीं है अब दिखे। अब देखिए अपना अपना अर्थ करने की रीति है अंत नहीं है मतलब पूर्ण अंत नहीं पा सकता आदि नहीं पा सकता मध्य नहीं पा सकता है चलता रहेगा जैसा अपनी रिप्ति है नहीं बोलो इस तो जैसा भगवान करते है। ये हैं यहाँ पर जैसे वर्णन किया गया इसके बाद यथागन्म कर रहा है यहाँ पर जैसा वर्णन किया गया था उनके दूसरे को अर्थ संसार विक्षक व्यक्ति का इस संसार वृक्ष के रूप का जैसा जैसा यहाँ वर्णन किया गया लोगों संसार इस संसार वृक्ष के रूप का जैसा यहाँ पर वर्णन किया गया तथा उपलब्ध थे एवुना वैसा उपलब्धि नहीं होता वैसा उपलब्धि ही नहीं होता है कौन संसार क्यों उपलब्ध नहीं होता है तो धर्म प्रकार अपने क्यों बताते तो हैं स्वप्न मरीची उदरक माया गंधर्म नगर समस्पा क्यूँकी जो है किसके समान है स्वप्न के समान है के समान है स्वप्न के पदार्थ उपलब्ध रहते लगेंगे और कुछ रहेगा तो ये देखेंगे स्वप्न के पदार्थों के स्वप्न समस्पात स्वप्न के पदार्थों के समान है मरीखी समाचार के समान है मरीके उद मरीची उधर इंद्र कृष्णा के जल के समान है और माया के समान है मायागर से यहाँ पर है जो इंद्रजाल किया जानता है ना जादूगर जादूगर के द्वारा निर्मित रूप के समान है। माया का क्या है जादूगर तो तो के द्वारा निर्मित रूप के समान दिखाई वो हजारों लाखों रूपया दिखाएगा सबसे खुद भी नहीं होता है तो इंद्रजाल के द्वारा दिखाएगा रूप के था गंग नगर के समान गंग नगर है न की जब अभी देखो मेघ वर्षा करते हैं ना की जब वर्षा करने वाले मेघ ना हो तो देखेंगे कि आप मेघ आकाश में चलते रहते हैं तो देखने से विचित्र आकृतियाँ उनमें दिखाई देती हैं उनमें जो है ना मेघ का बना हुआ दिखाई देगा।, देगा कोई धोन दिखाई देगा कोई दिखाई देगा छह की आकृतियाँ दिखाई देगी दिखाई देगा गौपाली कारिता के हाथ में बात है तो ये संसार कैसा है जल के समान माया के समान और हेतु है ना संस्थान हेतु है तो इसलिए संसार वृक्ष का जैसा यहाँ वर्णन किया गया इस संसार वृक्ष के रूप का जैसा यहाँ वर्णन किया गया है वैसा उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि ये संसार स्वप्न के पदार्थों के समाना के तो तो जल के समान इंद्रजाल स्वप्न के पदार्थों का आप कर गए लेकिन कुछ मिलेगा की करते दृश्य क्यूँकी देखते ही देखते ही देखते ही नष्ट होने के वाला है, देखते ही नष्ट होने के शुरू वाला है तेरे के पदार्थ आप देख रहे देखते ही नष्ट हो, तो नहीं आगे भी देते हैं बिताए इसमें बिताए समझ है तो जैसा वर्णन किया गया वैसा उपलब्ध नहीं होता है वर्णन तो अव्यय किया गया पर वैसा उपलब्ध नहीं होता और अव्यय भी है ना तो विचार करने पर वैसा उपलब्ध नहीं होता है यदि ज्ञान न हो तो संसार बना ही रहेगा ज्ञान न हो तो ज्ञान बना ही रहेगा और देखते हैं तो वैसा उपलब्ध क्योंकि क्योंकि संसार वृपार ही नष्ट होने के स्वरूप वाला है इस कारण से इस कारण से देखते हुए नष्ट होने के स्वरूप वाला होने से कैसा करना पड़े देखते ही नष्ट होने के सुरूप वाला होने से उसका अंत नहीं है अंत न अंतर का परियंत्र का निष्ठा या समाप्ति उसकी समाप्ति नहीं है उसकी समाप्ति नहीं आप ऐसे ही ध्यान देंगे यहाँ देखते ही उसका देखते ही नष्ट होने का स्वरूप वाला है दो प्रकार का इसको आपको ऐसे समझाया जैसे इसको आपने अभी देखा तो ये सभी समाप्त हो जाएगा इसका रूप आपने देख लिया ना तो सभी समाप्त भी हो जाएगा ये इच्छा ही नहीं है पर देखते ही वो तो समाप्त हो रहा है रूप देख तो रहे ना और देखते ही इसका स्वुप नष्ट और देखते समझिए जो नष्ट होता रहे और उसके स्वरूप को आप देख पाएंगे तो देख नहीं पाएंगे देखते ही तो नष्ट हो जाए तो ठीक से देख नहीं पाएंगे इतने समय बाद उसकी समाप्ति होगी ऐसा कुछ दे सकते हैं इतना जो है तो, तो इस तरह से तो लगाएंगे देखते ही नष्ट होने का स्रोत वाला होने से इतने समय में उसका अंत तो होगा इस प्रकार का अंत देखते ही नष्ट होने के स्रोत वाला होने से उसका अंत नहीं है मतलब की तरह उसका घटाजी की तरह उसका अंत है घट का नाश होने आरोप जब वो मुदगढ़ प्रयास या जीवता से जब घट का धंस हो जाएगा तो क्या रहेगा कपाल मिट्टी का कुछ रह जाइए रह जाए तो अल्पा यदि जो भाष प्रकार कहते हैं स्वप्न के पदार्थों का समान है तो किस प्रकार इसका विनाश होगा कि कुछ रहेगा का विनाश होता है समय कुछ रहता है नहीं नहीं रज्जू का विनाश नहीं कहा जाता है अगर उस शब्द का विनाश होना रज्जू में आरोपित आरो शर्द तो का विनाश रज्जू शर्दनाश का मतलब क्या है रज्जू तो में तो का तो विनाश रज्जू में आरोपित शर्भ का विनाश होने आरोप अब स्थान के अतिरिक्त और कुछ लगता है क्योंकि घटका विनाश होने आरोप कपाल मिट्टी रह जाएगा उसके अवयव रह जायेंगे घटके और इसलिए वहाँ पर रज्जू शब्द के नहीं है शब्द के अवयोग नहीं है ये जैसे घट का विनाश होने आरोप घट के अवैध होने वाले बिना होने आरोप जिसका विनाश हुआ है उसके मिले दादाजी की तरह है देखते ही के पुलिस वाला बोले थे, दाजी की तरह उसका अंत देख जब देखो ज्ञान हुआ ना कुछ घर आया तो के की तरह देखते ही संसार बेचेगा तथा आदि उसी उसका आदि नहीं है किसका संसार आरंभ नहीं है क्यों इसको समझाते हैं है यहाँ से आरंभ हो करके दे� यह संसार प्रदेश हुआ है केंद्रित न सबमित ऐसा किसी को ऐसा किसी के द्वारा नहीं जाना जाता है कोई तो ऐसा जान सकता है कि तो बस इस काल से संसार ऐसा कोई जन सकता है क्यूँकी ये संसार भी जो है ना काल से चला ही जा रहा है तो कोई है अवधि है की यहाँ क्या हुआ है नो अभी ये जन्म है पूर्व के अज्ञान के कारण क्या ऐसे व्यक्ति जिस कर्म करता है तो अज्ञान के कारण ही वो कर्म करेगा कर्म ऐसी अनुसार क्या होगा उसका जन्म होगा इस जन्म का कारण क्या है का कर्म है, है ज्ञान कर्मो तो का भूल भी इस जन्म का कारण के कर्म उसका कारण कर्म है यहाँ के सरकार आर हुआ कह सकते हैं ईश्वर अब देखेंगे का आरम्भ यहाँ से आरंभ होकर हुआ है इसी ऐसा किसी के द्वारा नहीं जाना जाता है किसी के द्वारा नहीं जाना जाता इसलिए कैसा है इसलिए इसका।, इसका आदि नहीं है यदि आदि होता तो जान लेते यहाँ क्या है और अविद्या को भी अनाजी मानते हैं ना बंधन का कारण अविद्या उसको भी अनाजी मान लिया न चाहे संप्रतिष्ठा संप्रतिष्ठा का स्थिति ही और कौन से स्थिति मध्यम स्थिति और इसकी मतलब इसका क्या है मध्य की स्थिति अवस्था इसकी इसकी इसकी और इसकी मध्य की अवस्था भी किसी के द्वारा व्यापित नहीं होती है इस समय का उस समय आरम्भ हुआ है आगे विनाश होगा इस समय ठीक बीच निकल रहा है जैसे एक महीने का जब एक सप्ताह के बीच में कौन सा दिन होता है कुछ क्यों होता है तो किसी का मध्य भाग ज्ञात होता है ऐसे ही संज्ञान का मध्य ज्ञात हो रहा है किस मध्य आ गया है उससे पहले लिखना और बाद में लिखना मध्य भी ज्ञात नहीं होता है अब देखेंगे अस्वत्थम एनम अस्वत्थम एनम यथोत्तम सुदृढ़ मूलम तो अस्वत्थम कैसे मायामय संसार व्यक्षम और मायामय संसार अश्वत्थ एनम है ये मतलब यशो जैसे संसार है सुदृढ़ का बहुत दृढ़ होते हैं बहुत कुछ होता है उनका देखेंगे मूलानी ये बोले क्या सुख यानी मूलानी यस्ते है कि अच्छी प्रकार से अच्छी प्रकार से दृढ़ मूल है जिसके अच्छी प्रकार से दृढ़ मूल है जिससे मतलब उसका प्राप्त हुए मूल है जिससे कम समा है सुदृढ़ ठीक है कम एनम समा है एनम से लेना जो कहा गया है ये दृढ़ मूलों वाला तो इसको कैसे काटना है तो कहते हैं असल में सस्त क्या क्या, क्या, ते ते है तो तो आसर, क्या है उसके लिए असल में चाहिए इसके लिए बिना उसका मुंह हो नहीं कटेगा जो वास्तव है ना तो है वो नहीं कटेंगे तो असल असल में क्या है पहले में हाँ तो ये यहाँ पर अभी क्या आ रहा है असंग आ रहा है ना तो पहले असंग से घटा जाएगा और बाद जा असंग असंग असंग असंग में ज्ञान से ज्ञान होगा ना असम के बाद ही ज्ञान होगा अब पात्र देखेंगे असम है ना यहाँ पर असंग है पुत्र वित्त लोकम सूत्र वित्त और लोकैना से निप्रही तुम्हारा तो षणा और लोकना से रही होना आदि है ना आदि से अन्य विकारों से रही लेना आदि से क्या लेना है सम्मान की इच्छा ये सब जो तो है प्रतिष्ठा की भावना है ये भी ले लेंगे लेकिन वो लोकषणा भी आ आगी ना प्रतिष्ठा तो आदि से और क्या लेना, है? लेना? ले लेना ले कुछ लेना जो सम्भव हो मान की भावना तो लोकष्णा में जो सम्भव हो ले लेना पुत्र इतना और लोक इतना से निगृत होना ही क्या है <laughs> ये सत्य लाख अब देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो जो होता है निश्चय रहित होते हैं उनकी कोई कामना नहीं होती है प्रेम प्रेम से क्या लेना है असंघ सक है ना यहाँ असंग एवं सत्र असंगेम असंघ सक असंख सैसा चाहिए, चाहिए तो दृढ़ होना चाहिए इसका करते करते परमात्मा अभिमुख निश्चय दृढ़ी ना कि परमात्मा के अभिमुख होना है परमात्मा के सम्मुख होना है ऐसे निश्चय से दृढ़ किया हुआ ऐसे निश्चय द्रिड से जो खिला हुआ दृढ़ किया हुआ कौन असंख है तो से दृढ़ होगा निश्चय ऐसी क्या निश्चय तो परमात्मा के सम्मुख होना है परमात्मा के सम्मुख होना है परमात्मा के सम्मुख होना है ऐसे निश्चय से दृढ़ किया हुआ तो असंख सो परमात्मा इसी का अर्थ आगे कर रहे हैं सुना सुना विवेक के अभ्यास ऐसी चुनाव विवेक का अभ्यास करना है की वे आदि के व्यक्तित्व आत्मस्वरूप है वे आदि व्यक्ति क्या आत्मस्वरूप तो परमात्मा विमुक्त निश्चय का एक अच्छा बताते हैं कि पुनः पुनः विवेक के अभ्यास रूप पत्थर ऐसी मतलब अस्त्र अच्छा को पत्थर कर कर देते है तेज करते है न तो यहाँ पत्थर आरोप करना है तो पत्थर क्या है की पुनः पुना विवेक का अभ्यास पुना पुना विवेक का जो पत्थर के समान है उस परसको करना है असंग रूप को तो तेज करने है खुना पुनः विवेक के अभ्यास रूप पत्थर पर पेश किया हुआ निश्चय का हुआ किया हुआ तो असंघ कर संसार वृक्ष का छेदन करके कि छेदन करके किसका संसार संसार वृत्ति का छेदन करके छेदन करने का बीज के सही उसको उखाड़ जाए के सहित उसको उखाड़ कर या बीज के सहित उसको उखाड़ना नीचे की उसको खतन करना है और सब बीज सही तो उसका बीच से अज्ञान बीज क्या है वहाँ मूल आया या अच्छा मूल बीज एक ही होता है क्या एक मिनट से ये क्या था ये मूलम एनम नहीं सुद्रूढ़ मूलम एनम अश्वत्थम सुद्रूढ़ मूलम एनम अश्वत्थम हाँ अश्वत्थम असंग तो मूल के सहित मूल या बीज एक ही ठीक है तो ये, ये बीज मतलब के सही संसार वृक्ष को उड़कर बीर मतलब वासनाओं वासनाओ के सही, कितने वासनाओं के सहित कर अज्ञान सहित भी कर दिया आनंद गिरी में होगा या भास्कर प्रकाश में किया होगा दोनों ने कर दिया है अत्यंत दृढ़ मूल वाले अत्यंत दृढ़ मूल वाले पर है वही ही के सहित भी अजगार करते हैं और किसी एक व्यक्ति का देखिए ना ये लग जाएगा ये यहाँ पर आनंद गिरी तो इसका असंग क्या किया है शुक्रवीत और लोकेशन से मित्र होना है बहुत लोग घर में रहते हैं परिवार के बीच में रहते हैं अपनी बच्चियों के बीच में भी रहते हैं आनंद गिरी जो है ना भाष्यकार तो। तो। तो। तो। तो। तो तो। तो। की प्रक्रिया के अनुसार आनंद ने अर्थ किया दीप्वान का वैराग्य पूर्वक हम सर्वराज्य में वैराग्य पूर्वक संन्यास वैराग्य पूर्वक नहीं आती है ना ऐसा होकर वैरागपूर्वक संन्यास हो उसके द्वारा क्या है कि की जो है उसको उसके लिए विध्वस्त होता है विध्वत नहीं किया जाता है अभिप्राय के अनुसार किया है और में आगे क्या किया क्यूँकी जहाँ मुझे ऐसा प्रश्न आता है ना राग होने का मुक्त होने का वहाँ भाष्दारे थे लिए गांधी मन प्रदान कर दिया, दिया। कर दिया है का हाँ, का वितरण वितरण ही है है रहते अब इसका चार्य भगवान का जैसे रहता हैत आया है। आए इस तो आ चुका है ना भगवान को सबकी परम गति बताते है ना सबकी परम गति भगवान बताते हैं किसी भी आश्रम में हो कहीं भी हो भगवान सबकी परम गति बताते देखेंगे तथा पदम तत्परिम तथा तत्पदम परिमार्ग सभ्यम तथा इसके बाद देखेंगे पश्चात सत्पदम परिमार्ग सभ्यम बार, उस पद का अन्वेषण करना चाहिए उस तो पद का अन्वेषण करना चाहिए तो यहाँ पर परिअन्वेषण करना चाहिए पद तो का यहाँ पर, एक पर एक है यहाँ पर जिसको प्राप्त किया जाए उसे क्या कहते हैं पद प्राप्त करना चाहिए तो प्राप्त पद क्या है जिसको भगवान का स्वरूप जिसको भगवान का स्वरूप वैष्णु पद है परमा कृष्णों का प्रश्नों को क्या समझना इसके बाद उसे मार करते करते हर पदम का वैष्णव उस वैष्णु पद को प्राप्त करना चाहिए जो हमारा आपका सबका स्वरूप है उस वैष्णो पद को तथा तत्पदम परिमाल विष्वर उस वैष्णव पद को प्राप्त करना चाहिए गता है भूया न निवर्तन से जिसमे गए हुए लोग या जिसमें गए हुए जिसमें गए हुए मनुष्य भूया न निवर्तन से पुनः संसार में नहीं आई जिसमे हुए मनुष्य गता जिसमें गए हुए मनुष्य भूजा न निवर्तन से पुनः संसार में नहीं आई अच्छा आगे देखेंगे सम बदले क्या इतना लगा दो पंक्ति का पहले फिर दूसरी पंक्ति करते हैं पश्चात पश्चात का संसार वृक्ष से उनको स्थित पश्चात कर आनंदगी है ना अस्वाधर्धव व्यवस्थितम ऐसा आनंद गिरी ने अर्थ किया है तथा करते पश्चात पश्चात मतलब बाद में या ऊपर बाद में तो इसका कर अर्थ तो तो तो के लिए नहीं किया है संसार वृक्ष से उपरिष्ट संसार वृक्ष से उत्परिष्ट आनंद गिरी ने प्रस्ताक्ष किया संसार वृक्ष से ऊपर स्थित बिहार को प्राप्त करना चाहिए की सभ्यम है ना तो परिमार्गणम का अर्थ है अन्वेषणम परिमार्गणम का क्या है अन्वेषणम तो परिमार्ग सद्यम में तब्यत सत्य है न तो परिवार है सब्य है और तब्यत सत्य है तो परिवार पद्यम का अर्थ क्या हो गया ज्ञातव्यम प्रकृति सही सहित परिवार पद्यम का क्या हुआ ज्ञात ज्ञातव्यम और केवल प्रकृति भाग का अर्थ बताया था अन्वेषण परिवार गणम उसका अर्थ अन्वेषण करना और यह परिवार पद्यम ज्ञातव्यम की उसको जानना चाहिए अर्थात अन्वेषण करना चाहिए लेना है पदे जिस पद में गाध प्रविष्ट है जिस पद में प्रविष्ट लोग जिस पद में प्रविष्ट हुए जिस पद में पहुंचे हुए पुरुष निकल न आवर्तन के पुनः संसार है, आए पुनः संसार की लिए नहीं आते या संसार में नहीं आते उसको जानना चाहिए कथम परिवार पद्यम उस पद का कैसे अन्वेषण करना चाहिए इतिहास ऐसा पद होने पर कहते हैं है न कैसे अन्वेषण करना चाहिए तो यहाँ यहाँ विष्णु जो है ना वैष्णव पद विष्णु का स्वरूप तो विष्णु का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप मतलब हमारा आपका जो आत्म स्वरूप है वही है वैष्णव पद वही वैष्णव पद है ऐसा भ्रस्कार अब देखेंगे तम एवं क्या यह पद सत्यन उक्त आद्यम आदोक लगाइए तम एवं क्या पुरुषम प्रपद्धे क्या तम आद्यम पुरुषम एवं प्रपद्धे और उस आद्र पुरुष की ही शरण में जाता हूँ उस आद्य पुरुष की ही शरण में हाँ, आद्य पुरुष तो नद्य पुरुष पर याना निवर्तन भूया है ना और जिस पद को प्राप्त करना है उन्ही के शरण में जाते हैं उन्हीं तो के शरण में जाते हैं तब तो ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं ऐसा ऐसा जो है ना शर्मियों को आद्यतम उस आद्यपुरुष की ही शरण में जाता हूँ यथा पुराणी प्रवृत्ति पुरस्कृत से पुराणी भाषा ने अर्थ किया मतलब मतलब सनातनी अर्थ कर सकते हैं की जिस परमात्मा से चिरकाल से, से चली आ रही प्रवृति संसार विश्व की प्रवृत्ति प्रसिद्धता विस्तार को प्राप्त हुई है कहती हुई है यथा करते जिस परमात्मा से पुरानी कर् चिरकाल से चली आ रही जिस परमात्मा से चिरकाल से चली आ रही संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को, को है संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई से संस्कार को प्राप्त हुई है है ना अच्छा संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है सही उठी है ऐसा भी कर सकते हैं तो उन्ही के चरण जाते हैं हाँ तो जब क्या है ये असंख्य जो है ना करना क्या पड़ेगा उनसे ही शरण में जाना पड़ेगा ऐसा सभी तो काम बनेगा अब देखेंगे स्तम एवचा स्तमलो वही कौन तो कहते हैं यह पद शब्देन तथा जो पूर्व में पद संत दे कहा गया है वही स्तम्भ लेना है ना ठीक है हाँ वही आद्य पुरुष प्राप्त पद आद्यम कार्य आदु भगव आद्यम पुरुषंत्र पुरुष की शरण में जाता हूँ परिवार में जाता हूँ इस प्रकार तैयार परिवार उसकी शरण तर्ण, उसके शरणागत हो करके उसे खोजना चाहिए है ना किस प्रकार खोजना पदम तत्परिवार उस पद को खोजना चाहिए उस पद का अन्वेषण करना चाहिए कैसे अन्वेषण करना चाहिए कि क्या तम आद्य उस आद्य परमात्मा की शरण में जाता हूँ आद्य परमात्मा की शरण में आद्य परमात्मा की शरण में हूँ इस प्रकार इस प्रकार उनकी शरण होकर के उसे खोजना इस प्रकार उनकी शरण होकर के उसे खोजना तो चाहिए हाँ हाँ शरणागति हाँ। है नहीं शरणागति का दीर्घकिया भाषा का उपाय भगवान के धरणागति का धरनागति मत, का मतलब क्या है अभी भी अब देखेंगे पुरुष कौन है ये पुरुष कौन है इसी उच्च से ऐसा कहा जाता है उन्हें भारत प्रकार का अभिप्राय यही में करेंगे व्याख्या का चरण तो में जाने का मतलब क्या है अभी भी ये एक बार आया था ना माँ में भी अपने <गर्याई थीरी> तो तो देखना बदन अब देखना पुरुषार्थ का है ये पुरुष कौन है इस पर कहा जाता है बताते हैं यथाकर्था यथमार्थ पुरुषार्थ यथा यार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ प्रवृत्ति किसकी प्रवृत्ति संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति माया में संसार रूप वृक्ष की माया मैं संसार निर्ता निकली है या फैली है को प्राप्त हुई है है माया किस तरह निकली तो भाषीदार बताते हैं जादूगर की माया के समान पुराणिका चीरणी इन भाषिकी पंक्तियों को लगा लेना जैसे अन्य क्रम से देखो यस्मा यथा यशमार्थ ऐलिका माया युवा संसार माया मय दृष्टि प्रवृत्ति से माया संसार जिस परमात्मा से जादूगर की माया के समान जादूगर की माया के समान की माया के समान माया में संसार वृक्ष की निकली है या को है। तो उदाती की समझ में में जाता जाता है उस परमात्मा की कि कैसे कैसे होकर या कैसे महापुरुष है ना कैसे महापुरुष या कैसे होकर उस पद को प्राप्त करते हैं कैसे होकर उस पद को तो प्राप्त करते हैं या कहते हैं किस योग्यता वाले पुरुष को किस योग्यता वाले पुरुष को प्राप्त करते हैं इस पर कहा जाता है निर्माण हाँ। तो। वो जित संघदोषा आध्यात्मी विवृत्त काम निर्माण मोहासदोषाध्याम विवृत्त काम द्वंदता सुख दुखस ग्छति अमूढ़ा पदम अवय सकते निर्माण मोहाोहर ये है ना दक्षा दक्ष जाते हैं या प्राप्त करते हैं कि उस को प्राप्त करते हैं दक्षण भी करके मंच प्राप्त करते हैं है किया है और यहाँ पर कर्म क्या है इसका हैदम उस अभ्य पद को प्राप्त करते हैं और इसके पूर्व के सब क्या है ज्ञानी पुरुष के विशेषण है ठीक है निर्माण मोहा कर मान और मुँह से रहित मान कर है अहंकार और मोहि ठीक है मान मोह से रहित अहंकार और मोह से रहित मान मोह से रहित जिस रूप जित को जिन्होंने जीत लिया है आसक्ति रूप दोष को जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीतने वाले बहुत कठिन है ना ये कहीं भी आसक्ति है तो उसको दिया जा सकता है आसक्ति रूप दोष को जीतने वाले अध्यात्मित भाष ने सदा परमात्म सुरूप के चिंतन में निरत रहने वाले सदा परमात्म सुरूप के चिंतन में लगे रहने वाले कामा है यहाँ पर कामनाओं से रहित या याओ से रहित से रहित सुख दुख संजयी द्वंदे विमुक्ता सुख दुख नाम वाले दंडों से रहित सुख दुख नाम वाले द्वंद्व से रहित जो द्वन्दों से रहित है ऐसे अमूढ़ा अमूढ़ा तर्थ क्या है यहाँ पर विवेकी ना मोह रही ऐसे मोह रहित व्यक्ति या विवेकी पुरुष तब अभ्यम पदम गचं उस अभ्यय पद को करते। या ऐसा लगा लो ऐसा लगाएंगे मान मोह से रहित आसक्ति रूप दोष को लिखने वाले सदा परमात्म स्वरूप के चिंतन में लगे रहने वाले कामनाओं से रहित अमूढ़ा विवेकी पुरुष सुख दुर्घ संजक द्वंदों से रहित होकर सुख दुख संजक द्वंदो से रहित होकर उसके अभिव्यक्ति चिन्ह को प्राप्त करते हैं कहीं कर। भी जोड़ देना आगे भी जो कोई बात नहीं है तो ये भी कठिनो से रहित होना भी मुश्किल है द्वंद ने याद भी खींच है जानते वो सोचा दम में पड़ जाता है बना ही रहता है यही कठिन देखिए निर्माण मोहा निर्माण मोहा को तो समझाते माना चा मोहा चा मान मोह है तो उसे क्या लेना मान लोहो मान निर्गत हो मान और मोह निकल गए हैं उन्हें क्या कहेंगे निर्माण मोहा जिसका मान मोह वर्जिता मान और मोह से रहते जित संघ रोषा यहाँ संग आसक्तिष है है ना आसक्ति ही क्या दोष है और संग दोषा जीता यही जीता संगदोसा यही क्या समासा यही यही है ठीक है ना अच्छा संग अच्छा संगदोसा ये कर्मधारे समास हो गया ना संगदोसा क्या हुआ कर्मधारे और जीता संग यही सी रूप दोष दिन के द्वारा जीत लिया गया है ते हुए क्या कहलाते है जे संग दोषा कहलाते हैं जिसको से जो है ना देश रूप दोष का भी मान लेना है न आसक्ति और द्वे सरूप को जीतने वाले दोनों को जीतना चाहिए दोनों हैं। अध्यात्म नित्या कर्त करते हैं वास्तविक परमात्म स्वरूप आलोचन नित्या नित्य मतलब सदा सदा परमात्म स्वरूप के चिंतन में रख रहने वाले सदा परमात्मर के चिंतन में लगे रहने वाले इसका करते है तत्पराह तत्पराह करते हैं टीकाकार श्रवण आदि निष्ठाह श्रवण आदि में लगे रहने वाले श्रवण आदि में लगे रहने वाले आदि देते हैं मनन और निरक्षा ते करते करते जिन लोगों को निकल जाते है मेरी जाता है ना आगे आगे आगे बढ़ते रह सकते हैं कुछ नहीं रह पाता है आगे देखे श्रवण आदि निष्ठा श्रवण आदि में लगे रहने वाले विनृत काम आम समाज बताते रहोगी है विशेषता निवृता काम है ये शाम क्या विशेषता निवृता काम ये अर्थ है विशेषता निग्रता कभी निग्रता सामाजिक गांव में ना विशेष रूप से निवृत्त हो गई है कामनाएं जिनकी विशेष रूप से है तो विशेषता करेपयन और निर्लपिन कर पूर्णता है पूर्ण रूप से विशेषता कर निर्पिन निर्पन करके निशे से पूर्णता पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से कामनाएं जिनकी निवृत्त हो गई है तो यहाँ पर अव्य पदम गव्य पद को कौन प्राप्त करते हैं जो बताई देना ये अब कहते हैं कि जो है ना व्यक्ति संसारी व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है ने अपना सब क्या? नहीं लोग हो हैं वो नहीं सकता है अब देखिए यहाँ पर यथया है।, है ना कैसे सन्यासी महापुरुषेही गुंडे का यहाँ पर क्या सुख दुख सुनबई दुनदेही तो ये ऐसा लगाएंगे सुख दुर्घ संज्ञप्रिया रूप सुख दुर्घ संज स्त्री अप्रिया द्वंधो से क्या सुख दुख संज्ञी द्वंदो से लग जाएगा तो के का मतलब क्या हुआ सुख और का मतलब क्या हुआ दुख तो सुख दुख नाम वाले स्त्री अप्रिया से रहित होकर यानी रहित सं अमूढ़ा इस अमूढ़ा भोग होना चाहिए ना इसमें गीताबासी अमूड कर दिया है ना अमूढा ऐसा होना चाहिए अमूठा कर मोह बगी मोह से रही मो कर विवेकी उस यथोक तो सब्जेपल को प्राप्त करते है यथोक सब्जेपल को प्राप्त करते हैं अमूठ लिखाए के अमुहा अमूठ को ठीक करो ना मूल में जैसा है ना अमोडहा आये मोह बगीता ऐसा प्रथमा मोहरान है ना तो ऐसी प्रथमा मोहरान करके है। हाँ, पदम उसी का विशेषण कहा जाता है जो तो प्राप्त पद है न सुना पदम एवं पुनः उस पद का ही विशेषण कहा जाता है ये, ये क्या विशेषण है ना भाव जैसे भाष के अच्छा वो पद यहाँ पर क्या बोला उस पद का विशेषण कहा जाता है ना तो सत्य क्या लेना है पद? उस पद को सूर्य प्रकाशित नहीं करता है भाष में देखेंगे भाषा कहते हैं तद यही है न पद तद इस प्रकार विवाहित तो धाम के साथ संबंध है धामन नंद प्रास्पिक है धाम धामी धाम इस है धामानी धाम धामी धामानी तो तृतीय एक ध्रामन से तृतीय तृतीय में क्या बनेगा धाम ना तो अर्थ होगा तद पद का पद का, का नहीं कर राम इस प्रकार क्या कहेंगे सर राम इस प्रकार तद पद का विवाहित धाम पद के साथ सम्मान होता है तो तदपनाते वे तो सदपद आया है ना न तद भाषित में जो तट पद आया है उसका तट धाम जो धाम पद है उसके साथ संबंध न तद भाषित में जो तटपद है उसका संबंध कहाँ है सट धाम तट पद के साथ धाम पर के साथ तट धाम पद तो ऐसा करेंगे इसका तट धाम इस प्रकार सत पद का विवाहित धाम पद के साथ संबंध है तट धाम इस प्रकार सत पद का विवाही धाम पद के साथ संबंध होता है अब लगा ये अर्थ तो उस धाम या उस पद को तो धाम से पद ही लेना है ना जो विष्णुओं का स्वरूप है वही है की उस विष्णु उस वैष्णो को उस विष्णु के स्वरूप को या उस आत्म स्वरूप को उस स्वरूप को सूर्य न भाग सूर्य प्रकाशित नहीं करता है सूर्य सकल जगत को प्रकाशित करने पर भी उस परमात्म स्वरूप को प्रकाशित संपूर्ण <दोथा> जगत को प्रकाशित करने का सामर्थ्य होने पर भी परमात्म स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता है वो जो स्वयं प्रदार्थ है ना वो कहता है वो स्वयं पदार्थ है उसको क्या प्रकाशित करेंगे घटाजियों को ये घटाजी पदार्थों को प्रकाशित कर सकते परमात्म स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकते वो चेतन भी होती है ना ये तो जड़ है संकृत होती ये सूर्या उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं करता है शशां ना भाग्य थे चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता है पाव ना न भाग्य थे की औग् प्रकाशित नहीं करती है लगभग तब सूर्या ना भाग्य थे ना शां का सूर्या ना भाग्य थे शाह न पाऊ का ना है नज्ञवा नीवर्तन थे की जिसको प्राप्त करके पूरा संसार में नहीं आती है जिसको प्राप्त करके ज्ञानी पुरुष पुनः संसार में जब गत्वा जिसको प्राप्त करके मतलब जिसका साक्षात्कार करके ज्ञानी पुरुष गत्वा करके यहाँ पर साक्षात्कार करके जिसका साक्षात्कार करके गत्वा करके कर साक्षात्कार करके अथवा प्राप्त करके जिसको प्राप्त करके जिसका साक्षात्कार करके ज्ञानी पुरुष संसार में नहीं आते हैं वह धाम मेरा परम है वह धाम मेरा वह परम मेरा धाम है अथवा वह मेरा परम पद है वह मेरा परम हाँ धाम ऊपर से कद आ रहा है ना वह मेरा परम धाम है या वह मेरा परम पद है या वह मेरा परम स्वरूप है, है ना यहाँ जो धाम शब्द है ना ब्राह्मणुरा मुबरकाचार आदि ने यहाँ भी धाम करके तो वही परमा जो आत्म स्वरूप ही लिया है आत्म स्वरूप ही लिया है और वल्लभा पर वो धाम है वापस वल्लभा है अन्य आचार को आत्म स्मृत कियाम धाम है आगे ध्यान देंगे धाम करूपम पदम है धाम का क्या है तेजो रूप उस तेजो रूप को आदित्य प्रकाशित नहीं करता है सूर्याग्रदित्य कहता है तरवा मतलब को प्रकाशित करने के सामर्थ्य वाला, कर सामर्थ वाला होने पर भी सभी संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने के सामर्थ्य वाला होने पर भी सूर्य को प्रकाशित नहीं बनता है तथा शशांकाना उसी प्रकार श्र तो उसको चिन्ह प्रकाशित नहीं करता है और अग्नि भी प्रकाशित नहीं करती है ना नग्नि अच्छा उसने शांक ने खरगोश को उसका चिन्ह देखा उसने उसका चिन्ह कर दिया कि ठीक ऐसी देखा जा सकता था कई लोग बारह लोग पता था उनसे <laughs> अब देखेंगे पदम दछवा प्राप्त जिस पद को प्राप्त करके पुनः संसार में नहीं आते हैं ॐ नमो नमो नमो भगवते श्री कृष्णे भर्गी भक्ते भर्गी भक्ते भक्ते भक्ते